नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आपका करियर बने इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग टिप्स देते हैं कुछ एक्सपीरियंस सुनाते हैं ताकि आप विद्यार्थी मित्र हमारे साथ रेडियो के इस प्रोग्राम को सुनकर अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें और कुछ विशेष अपने देश के लिए कुछ कर सकें यही उपदेश लेकर यही लक्ष्य लेकर हम इस प्रोग्राम को आप सभी के लिए सुनाते हैं तो आप सभी की तरफ से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ स्वाति जैन जी हैं इंडोर से बिलोंग करते हैं और लीगल डिपार्टमेंट में वो अपना सेवा दे रहे हैं और उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा करियर बनाया है तो आज हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से लीगल सेक्टर में हम अपना करियर बना सकते हैं इसी विषय पर बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से स्वाति जैन जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद ओम शांति स्वाति जैन जी बताइए लीगल डिपार्टमेंट ये है क्या चीज़ लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली पहले एलएलबी का था वो बहुत ही मतलब लोग इसको निम्न वर्ग का मानते थे कि एलएलबी मतलब बिल्कुल ही छोटे लोग ऐसे लोग करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता लेकिन आज के समय में इसकी बहुत महत्वता बढ़ गई है और आजकल मैग्जिम जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो इसमें क्लैट की प्रेपरेशन करते हैं जिसमें कि ऑल इंडिया में 16 एन हैं अलग अलग जगह पे मध्य प्रदेश में भोपाल में है राजस्थान में जोधपुर में है गांधीनगर में है आपके गुजरात में कोलकाता में है, हैदराबाद बेंगलोर ऐसा करके 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे आराम से फाइव इयर्स का बी एल एल बी -ल -ल इस तरीके के कोर्सेज करके इनिशली उस एंटर हो जाते हैं और उसके बाद पैकेज़ भी उनको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही हाई लेवल के मिलते हैं मिनिमम पैकेज फोर टू सिक्स लैक्स के बीच में रहता है और मैक्सिमम एट्टीन नाइनटीन लैक्स के पैकेजेस जाते हैं और अगर वो प्राइवेट में ना भी जाना चाहे तो भी पाँच साल के बाद इतना ट्रेनिंग और एक्सपोजर होने के बाद वो अपने आप ही या तो अपना सिविल जज की परीक्षा दे सकते हैं एडवोकेट की लाइन में आगे बढ़ सकते हैं तो एक्चुअली में मतलब लीगल का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले की तुलना में अगर अपन जनरल उसमें देखें कि कोई क्लैट के थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी भी पढ़ाई है इसमें दो सवा दो लाख रुपए एक साल का लगता है तो नॉर्मली भी कोई एलएलबी करके अपनी संस्था से जहाँ से भी उसको सुविधाजनक लगे उसके बाद भी वो तीन साल एलएलबी करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और कई लोग एडवोकेसी में नहीं जाना चाहते क्योंकि एडवोकेसी भी ऐसा पेशा है जिसमें थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ही इंसान आगे बढ़ पाता है चार साल पाँच साल तो वो सिविल जज की परीक्षा लोग दे सकते हैं सिविल जज की परीक्षा देके उनको आराम से 40 पचास हज़ार का एक सैलरी मिलती है उसमें फैसिलिटीज़ पूरी रहती हैं सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको बंगलों मिलता है पेट्रोल का मिलता है गाड़ी मिलती है वो भी जैसे पीली बत्ती का लोगों को आजकल के समय में वी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और बड़े बड़े जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंडर में काम करने को मिलता है हाईकोर्ट जजेस के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको काम करने को मिलता है तो इस तरीके से मतलब लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद इसमें एक नई चीज़ ये भी है जैसे एडवोकेसी करते करते सात साल का जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है ये एक हाई जंप प्रोसेस है सिविल जज क्या है एक एंट्री लेवल जज है और इसके बाद एक हाई लेवल जम्प रहता है जो सात साल एडवोकेसी की प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली एडीजे बन जाता है एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा लीगल हेड होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं और सेकंड नंबर पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है तो वो डायरेक्टली 35 साल 36 साल की उम्र में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है उसके बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट जज जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट है और जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही मतलब मान्य और उसका तो सभी लोग जानते हैं अपने मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह पे ही हाईकोर्ट्स बने हुए हैं आपके राजस्थान में भी जैसे जोधपुर है जयपुर है ऐसे सभी जगह और उनका तो मतलब फैसिलिटीज़ भी इतना रहता है पावर्स भी बहुत रहता है और उसके बाद सीधे जो प्रमोशन रहता है वो सीधे चीफ जस्टिस का रहता है आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में जाने के चांसेस रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लाइन बन गई है जिसमें अगर लोग एंटर होना चाहें जैसे कि आजकल लोग एमबीए इंजीनियरिंग में थे लेकिन एलएलबी का स्कोप इतना बढ़ने के कारण अब लोग इसमें आसानी से एंटर कर सकते हैं किसी भी मतलब चाहे छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें चाहे बड़े से करें अच्छा स्वाति जैन जी एक बात बताइए कि जैसे कि आपने बताया इसमें बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे हम जा तो सकते हैं लेकिन पढ़ाई करने के लिए आ, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए बेसिकली ये बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई है एलएलबी में तो इंसान को बस एक थोड़ा पढ़ने की थोड़ा सा याद करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसी धाराएं होती हैं कुछ ईयर ऐसे होते हैं जो हमको याद करना रहता है और बेसिकली इसकी एजुकेशन तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है जो प्रैक्टिकल रहता है वो हमें करते करते फिर समझ आता है एडवोकेसी जब करते हैं तो पता चलता है कि क्या डिफिकल्टीज है कैसे हम आगे बढ़ें किस किस डिपार्टमेंट्स में सो so, हैंडल करना पड़ता है फिर बेसिकली इसमें क्लाइंट हैंडलिंग रहती है मतलब लोगों को कैसे डील करें जो लोग आपके पास परेशान होके लिटिगेंट्स आते हैं किसी के मकानों के केस हैं किसी का सर्विस मैटर है तो आजकल लगभग जनता में हर जगह कोई ना कोई केस चलता ही रहता है तो उनकी सेवा के लिए लेकिन सही डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि कई बार लोग आते भी हैं और कहते हैं कि भाई हमारा केस तो चल रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा तो इस लाइन को इस तरीके से चुनें कि मतलब आगे चल के उनकी मदद कर पाएं ऐसा नहीं हो कि मतलब राह में तो आ गए हैं पैसा तो मिल रहा है लेकिन लोगों की मदद ना हो तो इस तरीके का लेकिन अभी जैसे किस स्ट्रीम से या कैसे जा सकते हैं इस फील्ड में टेंथ ट्वेल्थ के बाद या फिर डिग्री करके जा सकते है? ट्वेल्थ के बाद बेसिकली एक क्लैट का एग्जाम होता है जो कि हर मई की पहले संडे को होता है और उसका जो एग्ज़ाम रहता है एक महीने पहले उसके एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए जाते हैं लगभग तीन से चार हज़ार रुपये का वो फॉर्म आता है उसको भरने के बाद आठ मई का पेपर देने के बाद विद इन दो वीक्स उसका रिजल्ट आ जाता है पूरा पेपर ऑनलाइन होता है उसमें जो आपका सब्जेक्ट्स रहते हैं लीगल रहता है इंग्लिश रहता है रीजनिंग होता है जनरल जी रहते हैं और इसी प्रकार से कम से कम पाँच से छः वराइटी के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हर जगह पर बने हुए हैं और वो उसमें तैयारी कराते हैं सालभर की तैयारी कराते हैं और उससे एंटर होने के बाद सीधे पाँच साल के लिए ग्रेजुएट हो जाते हैं वैसे आपको छः साल करना पड़ेगा बीए भी करना पड़ेगा फिर एलएलबी करना पड़ेगा एलएलबी डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि पहले ग्रेजुएशन करना आवश्यक है और एलएलबी कभी भी प्राइवेट भी नहीं होता क्योंकि वो रेगुलर ही करना पड़ेगा आपको तो ये पाँच साल के लिए जो ट्वेल्थ में बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और एक बार अगर उनको इन सोलह कॉलेजेस में से जो एनएलआईयू एल के थ्रू क्लैट के थ्रू कंडक्ट होते हैं उसमें से कोई मिल गया तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी कॉरपोरेट में जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे पैकेज पर काम करने का ऑफ़र मिलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इस फील्ड में लीगल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत चीजें जो हैं ये क्रैक करना होगा तो पढ़ना तो है ही है <laughs> बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा और मेहनत भी करना पड़ेगा चलिए मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा स्वाति जैन जी कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ अपना एक्सपीरियंस सुनाइए एक्चुअली मैंने तो एम किया हुआ है आज से तीन से चार साल पहले कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जजेस वगैरह होते हैं वो अपने जुडिशल काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि उनके केसेस दिन पे दिन आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ी हुई है आज तीन करोड़ से ज़्यादा केसेज पेंडिंग है हमारे सभी न्यायालयों में निच, निचले न्यायालयों में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में तो इस कारण से उनने एक पोस्ट बनाई कोर्ट मैनेजर जो कि ये पोस्ट आई है यूएसए से और इसका मेन मुद्दा ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट मैनेजर संभाले जिससे कि जितना भी जुडिशल का काम है वो पूरे जो जजेस हैं वो संभाल पाए और हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है केसेस की वो कम हो पाए बेसिकली इसका रीज़न ये था तो मैंने एमबीए करके इस लाइन में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और ब्रहमा कुमारी से जुड़ने के बाद बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली अचानक मतलब तीन से चार इसमें एग्जाम्स हुए सबसे पहले प्री एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मेंस रहा फिर इंटरव्यू रहा और इसमें बेसिकली पूरा एग्जाम एमबीए के ही उस पर था जिसने भी एमबीए किया हुआ है एम की तैयारी इसमें काफ़ी है इससे ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहती है अभी ये पोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और इसको तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर यह कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी अभी भी मैगजिम जगह कॉन्ट्रेक्चुअल है कई कई जगह पाँच साल बढ़ गया है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि वहाँ पे ये पोस्ट परमानेंट रूप से सेंक्शन हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से इसकी सैलरी भी लगभग छः लाख का पैकेज स्टार्टिंग रहता ही है तो ये भी एक अच्छा फील्ड है जिससे मतलब मेरा जुड़ना हुआ और मैं अभी हाईकोर्ट इंदौर में हूँ वहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं केसेस का पूरा अपडेशन जिसमें कि जो भी जो लोग आते हैं क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई उनको एक दिक्कत ये आती है कि एडवोकेट्स ने उनको बता दिया आपका केस चल रहा है अब वो केस किस स्थिति में है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा तो वो इतना कुछ अपडेशन हम लोग के कोर्ट मैनेजर्स के आने के बाद हो चुका है कि अब इसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती लगातार फाइलें एक के बाद एक के बाद लगती जाती हैं कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और आगे से आगे पेपरलेस की तरफ अब ये कोर्ट बढ़ रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इस फील्ड में जुड़े और बहुत ही अच्छी बातें मध्य प्रदेश के लिए हैं कि वहाँ पर परमानेंट ये स्टार्ट किया गया है और भी स्टेट में धीरे धीरे स्टार्ट हो सकता है और सभी को अपॉर्चुनिटी तो मिलना ही है लेकिन और भी बहुत सारी बातें हम लोग सुनेंगे कि किस तरह से हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं समाज की सेवा किस तरह से कर सकते हैं वो सारी बातें हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडो मत वन सुनते रहो मस्क रहो दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे दयालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन भर जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी मित्रों और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्वाति जैन जी से लीगल डिपार्टमेंट में या लीगल सेक्टर में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं हम लोग और बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है हम सभी को इस डिपार्टमेंट से जुड़कर लीगल सेक्टर में हम अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेजेस भी हैं लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें सर्विस ही देना है लोगों का सिर्फ उस पैकेज को देखकर हमें इसके लिए आगे नहीं बढ़ना है और साथ में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं वो भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए आपकी रुचि भी देखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी हम लोग पैकेज देख के आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर पैकेज तो मिल जाता है लेकिन सेटिस्फेक्शन हमारा इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलता तो तब भी गड़बड़ हो सकता है वो पूरा लाइफ के लिए हम अपना जीवन में एक आ, रह जाता है कसक की, मैं अपना करियर पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से सारी चीजें आपको बताते हैं और साथ साथ में आपकी रुचि देखकर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है आप सदा जीवन में खुश रहते हैं तो आइए इस फील्ड में जिन्होंने काम किया है बहुत अच्छा वर्क किया है उनके कुछ एग्जाम्पल स्वाति जैन जी से सुनेंगे अभी इस फील्ड में हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में ऑनरेबल बीके राठी जी जो कि हाईकोर्ट जज से अभी रिटायर हुए हैं कुछ समय पहले ही तो हमारे ब्रह्मा कुमारी से भी जी जुड़े हुए हैं उनका काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा डिस्ट्रिक्ट जज से फिर वो हाईकोर्ट जज बने उन जबलपुर में अपनी सेवाएं दी उसके बाद उनने अपना ग्वालियर में भी सेवाएं दी और भी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं तो जब लोग उनके पास आते थे तो एक न्याय के लिए ही आते थे क्योंकि न्यायाधीश के रूप में वो वहाँ पर थे तो लोगों का अपने आप ही ऐसा मानना था कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सेवा भाव से वहाँ पे काम करते थे और वैसे भी ये जो फील्ड है न्याय की मतलब लोगों की इतनी आशाएं जुड़ी होती हैं कि मतलब वहाँ पे न्याय ही होगा तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में जुड़ने का मेन मकसद हमारा सेवा ही है क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों की हम भरपूर सेवा कर सकते हैं अगर चाहें और सही दिशा में काम करें और बाकी भी मतलब कई सारे परेशान लोग आते हैं जिनको हम थोड़ा सा भी राह बता दें और अच्छा एडवाइस कर दें कि भाई इन एडवोकेट के पास आप जाके इस केस का निपटारा आप करिए या इस तरीके से आप आगे बढ़िए कई बार केस में जाने की भी जरूरत नहीं होती आपस में अगर दोनों पार्टी सेटल कर ले जैसे कि फॉरन में केसेज बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं होती वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक तो वहाँ पे कोर्ट कचहरी का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो लोग आपस में ही म्यूचुअल सेटलमेंट जो कि आज मीडिएशन के रूप में भारत में भी बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट हुआ है और उसकी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं अभी हमारे चीफ जस्टिस खानविलकर जी थे उनने ये चीज स्टार्ट करी थी रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हुई थी अभी कुछ समय पहले दो जुलाई को ही वहाँ पर संपन्न हुई है उसमें मीडिएशन के बारे में बताया है जो कि मध्यस्थता जिसे बोलते हैं उसमें मीडिएशन में कोई भी जाना आ सकता है इसमें ज़रूरी नहीं है कोई लीगल ही व्यक्ति हो पैरा लीगल हो जिसने एमबीए किया हो डॉक्टर हो सोशल वर्कर हो सिर्फ उसे थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है फोर्टी एट आवर्स की जिसके थ्रू वो दो परिवार के बीच में जिसमें मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं शादी का विवाद होता है डाइवोर्स के मैटर होते हैं कई ज़मीन जायदाद के मैटर होते हैं तो वो ईजीली सुलझ जाते हैं कई माँ बाप और बच्चों के बीच में कुछ ऐसा मुद्दा रहता है तो ये एक बहुत ही अच्छा एक फील्ड है मेडिएशन जिसमें कि बिना पैसे के और आसानी से मतलब एक बहुत बड़ा सेवा भाव है कहना चाहिए जो कि भारत में बहुत फास्टली उभर रहा है तो इस तरीके से मतलब इसमें बहुत सेवा हो सकती है और ऐसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं बी राठी जी का मध्य प्रदेश में एग्जांपल है बाकी रमेश गर्ग जी वो भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं चीफ जस्टिस रह चुके थे वो भी अभी रिटायर हो चुके हैं और और भी काफ़ी जगह अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी हमारे भाता जी बहनें जुड़े हुई हैं जूरिस्ट विंग में भी काफी लोग का जाना आना होता है तो एग्जांपल्स तो काफ़ी हैं बाकी किस तरीके से मतलब जो लोग भी इसमें जुड़े हैं वो सेवा भाव से काम करें चाहे वो एडवोकेट बने चाहे जज बने चाहे मेडिशन में काम करें लेकिन एक सेवा भाव हो और न्यायप्रिय हो बहुत ही अच्छी बात स्वाति जैन जी आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं कि किस तरह से हमें एक बार इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाते हैं लीगल सेक्टर में हम जुड़ जाते हैं तो लोगों की सर्विस इम्पॉटेंट होती है और वो अगर सही ढंग से हम लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमको जो है लोगों से सम्मान भी मिलता है प्रेम भी मिलता है और बहुत ही अच्छा एक नाम भी प्राप्त होता है आगे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे पूर्व में काफ़ी लोग जो है पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ को कर चुके हैं और वो भी किस वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर सके हैं सोशल वर्क के रूप में तो उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए और कई लोग जो हैं इंजीनियर होने के बाद या इलेक्ट्रीशियन होने के बावजूद भी वो लोग इस लॉ को करते हैं वैसे मैं अपने खुद के बारे में भी बताऊं तो मैंने एम किया हुआ है और लॉ मेरा चल रहा है वो लॉ बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और क्या हमारे राइट्स हैं क्या ड्यूटीज हैं उसको भी हर इंसान को जानना जरूरी है कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ मुद्दे ऐसे चलते हैं जिसमें कि लोग खुद ही उलझ जाते हैं तो उनको अगर इस प्रकार की नॉलेज हो तो वो काफ़ी सारी चीज़ें घर की घर में ही सॉल्व हो सकती हैं पॉलिटिशियंस में भी आज आप देखेंगे जितने भी मिनिस्टर्स हैं जेटली हैं मनमोहन सिंह जी हैं काफ़ी लोग सबने ने भी किया हुआ ही है और इसकी नॉलेज होना आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ विवाद रहता ही है कहीं ना कहीं कहीं कॉलेज में जाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आ गई कभी किसी पोस्ट uh, के लिए कभी किसी वैकेंसी के लिए तो उन सब चीज़ के लिए अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो और वो नॉलेज तभी होगी या तो आपने कोर्स किया हो या कहीं से कुछ डिप्लोमा किया हो तो इसमें ऐसा कुछ डिप्लोमा तो होता नहीं है लेकिन एलएलबी करना बहुत सहज है तीन साल का कोर्स रहता है वो आप कभी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं फीस भी बहुत ही नॉमिनल रहती है जो अपन जनरली करना चाहते हैं अगर बहुत कोई बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं करते और एल की सुविधा हर गवर्नमेंट कॉलेज में उपलब्ध रहती है तो इस तरीके से अगर हम करते हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में भी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं और कई सारे इसमें आर्टिकल्स रहते हैं जिसमें कि राइट टू एजुकेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ड्यूटीज हैं क्या होना चाहिए ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं इसलिए ये करना बहुत आवश्यक है और हर जने को करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ भी फी हैं ये डिस्टेंस लर्निंग के रूप में भी कर सकते नहीं ये डिस्टेंस लर्निंग के रूप में नहीं होता ये एक रेगुलर कोर्स ही है इसमें आपको रेगुलर ही एडमिशन लेना होता है जैसे कि एमबीए है या अदर कोर्सेज हैं, उसमें हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा होता है एमबीए में भी डिस्टेंस लर्निंग तीन साल का होता है वो तो उसमें हम कर सकते हैं लेकिन लीगल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये विद्या ही इतनी प्रैक्टिकल है कि इसको अगर हम डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा इतनी सारी धाराएँ हैं इतने सारे एक्ट्स हैं इसमें क्रिमिनल लॉ अलग है सिविल के बारे में अलग है मोटर व्हीकल में भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हाँ इंश्योरेंस किस तरीके से बैंकिंग में कोई ने जो जाली चेक साइन करा के करा दिया तो वो निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 के तहत आता है तो काफी सारी चीजें जो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी लोगों को मतलब एलएलबी करना चाहिए और ये रेगुलर ही होता है स्वाति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से हम लीगल सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं और जैसे कि काफी चीजें होती हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कई लोग बीच में ही छोड़ देते उसमें एक्चुअली ये रहता है कि लोग आगे बढ़ते हैं एलएलबी किया फिर जो एडवोकेसी का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पाँच साल का स्ट्रगल रहता है पाँच साल मतलब एक ये मेरा एक अंदाज है अनुमान है क्योंकि उसमें क्या है धीरे धीरे इंसान परिपक्व होता है जब उसने ग्रेजुएशन किया उसके बाद इतने बड़े जजेस के सामने उनको चीजें रखना आर्गुमेंट करना बताना समझाना तो चार पांच साल में वो परिपक्वता आ पाती है इस कारण से इसमें फिर लोग सोचते हैं अरे एक साल दो साल हो गया अब इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखें धीरज रखें इस फील्ड में धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे इतना ज़्यादा स्कोप है सिविल जज में भी पढ़ाई थोड़ी सी कठिन रहती है तो उसमें भी तैयारी करके अगर अपन जाते हैं आगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है सिविल जज के बाद डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फिर सीधे हाईकोर्ट जज की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है जो कि बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मतलब आप पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं तो हर जगह आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती है रुकने की ठहरने की हर प्रकार की प्रोटोकॉल पूरा आपके परिवार को पूरी गाड़ी लाल बत्ती पीली बत्ती सब तरीके से जो एक इंसान चाहता है इस लेवल पर तो वो सभी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत सारी बातें आपने लीगल सेक्टर के बारे में हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताएं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी मित्रों को और रेडियो मधुबन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी लीगल सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं कितना हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काम करने के मिलते हैं वो हमने सुना तो जाते जाते मैं स्वाति जैन से यही कहूँगा कि सबके लिए एक मोटिवेशनल थॉट जरूर सुनाइए कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी बात जो बहुत ही प्रेरणादायक है उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने में आत्मविश्वास हो और कंसिस्टेंसी से मतलब लगातार उसके पीछे दौड़ते रहें और ईश्वर का साथ जरूर रखें अगर ईश्वर आपके साथ है और आप में आत्मविश्वास है तो आप कभी भी नहीं हार सकते हो सकता है कई बार अपन जिस राह पे चल रहे हों वो रहा ईश्वर ने आपके लिए नहीं चुनी हो उसके पास वाली राह हो लेकिन आप लगातार कोशिश करते रहेंगे उस राह में तो कहीं ना कहीं आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे कभी भी आपकी हार नहीं होगी तो ईश्वर को जरूर साथ रखें और अपना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें जरूर मंजिल पे पहुंचेंगे स्वाति जैन जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हर काम में हमको अगर ईश्वर का साथ मिल जाता है तो फिर हम निश्चित तौर पे सफल बनते हैं लेकिन पेशेंट के साथ हम अगर ईश्वर को याद करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी ही हम सफलता पाएंगे ऐसी शुभ भावना के साथ हमें हर काम करना चाहिए तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को लीगल सेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है फिर भी अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में ये चीज़ें मुझे जानकारी में चाहिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है ऐसा आपको लगता हो या और किसी करियर में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पन्द्रह इस नंबर पे अपने नाम के साथ जरूर मैसेज कीजिए हम अगले एपिसोड में आपकी वो बात जरूर उस विषय पर हम लोग बात करेंगे आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो जरूर मैसेज कीजिए फोन कीजिए और अपनी दिल की बातें हम तक शेयर कीजिए तो चलिए आप सभी का करियर बहुत ही अच्छा रहे बहुत ही अच्छा आप अपने लाइफ में करें इन्हीं के साथ मुझे और स्वाति जैन जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी